ओम का उच्चारण करेंगे सत्य से संबंधित कुछ बातें हैं ऐसे स्थल जहां झूठ बोलना पड़ जाता है या झूठ बोल दिया जाता है उनमें से कुछ बातें तरह आज हैं पहला है घर में आर्थिक तंगी होने से घर वालों के पूछने पर भी मना कर देता था कि आवश्यकता नहीं है घर वालों के पास आर्थिक कमी है ये पता है बच्चे को और उसे भी धन की आवश्यकता है लेकिन घरवाले जब कहते हैं कि धन ले लो ले जाओ आवश्यकता होगी तो उनके हित को ध्यान में रखते हुए उनकी मजबूरी को देखते हुए मना कर देते आवश्यकता नहीं है और अन्यों से ले लेता था समय व्यतीत होने पर मैंने इसे बता तो दिया यानी घरवालों को तो बता दिया कि मैं ऐसा किया करता था पर यह कसक है कि मैंने झूठ तो बोला ही था कई बार मन में द्वंद्व रहता है जिस समय इन्होंने माता पिता को ये झूठ बोला कि आवश्यकता नहीं है वो उनकी हानि के लिए नहीं बोला था उनके हित की भावना से उनसे स्नेह प्रेम रखने के कारण से बोला था क्योंकि तो उसे पता है कि घर वाले देने की स्थिति में नहीं है इनको भी आवश्यकता है ये भी कमी में गुजर रहे हैं लेकिन फिर भी आवश्यकता होते हुए भी ये कहना कि आवश्यकता नहीं है ये असत्य प्रतीत हो रहा है और ये मन में है कि मैंने उनसे झूठ बोला कि प्राय झूठ अपने स्वार्थ के लिए और दूसरे के अहित के लिए दूसरे की ठगी के लिए बोला जाता है प्राय करके लेकिन कुछ स्थल ऐसे भी होते हैं जैसा कि यह उदाहरण हमारे सामने है यहां भी ये कहना कि मुझे आवश्यकता नहीं है ये असत्य तो है झूठ तो है क्योंकि जैसा हमारे मन में है वैसा हमने नहीं बोला अब बाद में इन्होंने घर वालों को बता दिया घर वालों को किसी मजबूरी में बताना पड़ा या किसी नियुक्त से बता दिया लेकिन ये बताना घर वालों को सुख कर लगा या दुख कर लगा एक बात आई है एक तो घर वाले प्रसन्न हुए देखो हमारा बेटा हमारा कितना ध्यान रखता है और वो प्रसन्न हुए हों देखो उनको दुख हुआ हो कि देखो इसने हमारे लिए ऐसा किया और हम अनजान रहे और इसको कष्ट देते रहे इसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया उनको दुख भी हो सकता है दोनों बातें हो सकते हैं इन स्थितियों में क्या करना चाहिए हम चाहते हैं कि सत्य बोले लेकिन दिख रहा है कि सत्य बोलने से घर वालों को या अपने प्रिय इष्ट मित्रों को कष्ट होगा दुख होगा और वो हम देना नहीं चाहते उनको दुख दें या तो झूठ बोले इस द्वंद्व में व्यक्ति झूठ बोलते थे यद्यपि दूसरे को दुख देना और झूठ बोलना इनमें से दुख देना ये ज्यादा गंभीर दोष है अहिंसा और सत्य में अहिंसा की मुख्यता है दोनों बहुत बड़े हैं पर यदि तुलना की जाए तो अहिंसा की मुख्यता है इस दृष्टि से देखें तो इन्होंने ठीक निर्णय किया वालों को कष्ट में नहीं डाला भले ही खुद झूठ बोल दिया लेकिन ये विकल्प अंतिम विकल्प नहीं इससे भी अच्छा समाधान हम कर सकते हैं घरवालों को भी कष्ट ना हो और हमारे से झूठ भी ना बोला जाए अनेक विकल्प हो सकते हैं घर वालों ने पूछा कि ले लो मैं काम चला लूंगा मेरा काम चल जाएगा ऐसा यदि बोले तो झूठ होगा तो मैं काम चला लूंगा कैसे चलाऊंगा कम खर्च करके चलाऊंगा दूसरों से लेके चलाऊंगा वो कुछ विकल्प हो सकते हैं कार्य करके चलाऊंगा जा हम बोले मुझे आवश्यकता नहीं है ये कह सकते कि नहीं मैं चला लूंगा काम मेरा हो जाएगा चल जाएगा और कई बार माता पिता भी या भाई भी कहते कि कैसे चलाओगे वो पूछने बैठ जाते पैसे है नहीं कहां से लाओगे कैसे चलाओगे काम बोले नहीं जी चला लूंगा मैं या तो इतने कहने से बात बन जाए पर फिर भी कई बार वो आग्रह कर सकते हैं देने का आग्रह भी कर सकते हैं तो जो वाक्य इन्होंने बोला आवश्यकता नहीं है इसकी जगह यदि यू बोल देते कि आवश्यकता मांगने की आवश्यकता हुई तो मैं मांगू एक तो है आवश्यकता नहीं है और हम नहीं ले रहे हैं तो माता पिता को क्या लग रहा है ये ले नहीं रहा है लेने को तैयार नहीं है वो देना चाहते हैं ये लेने को तैयार नहीं है अब आवश्यकता नहीं है निषेधात्मक न कह के सकारात्मक उनको भी लगे इसलिए यूं भी कह सकता है कि आवश्यकता होगी तो मांग लूंगा बात अर्थ वही है लेकिन दृष्टि भेद है आवश्यकता नहीं है एक आवश्यकता होने पर मांग तो आवश्यकता होने पर मांग लूंगा इसमें भी असत्य है तो आवश्यकता तो अभी भी है अंदर का ज्ञान मन का ज्ञान क्या कह रहा है आवश्यकता है तो ये बोलना कि आवश्यकता होने पर मांग लूंगा सकारात्मक तो है उनको थोड़ा सा अपेक्षाकृत संतोष रहेगा पर असत्य फिर भी है ऐसे में वाक्य की रचना थोड़ी सी बदल करके प्रयोग की जाती है कर सकते हैं सामने वाला उसको पूरा समझे ना समझे एक अलग बात है छल क्यों बोलो आप उसको ठीक है आप न्याय दर्शन पढ़ते हैं आप छल भी बोल सकते हैं हम दूसरे के वाक्य को गलत अर्थ में प्रयोग करें भिन्न अर्थ लेके उसका खंडन करें वो चल लेकिन मैं दूसरे ढंग से एक बात को कह रहा हूं हमारा झूठ भी नहीं हो सत्य का हमारा व्रत भी रहे और जो प्रयोजन है वो भी निकल जाए हिंसा भी नहीं हो हम दुख भी नहीं देना चाहते तो एक तो ये कहा आवश्यकता नहीं है उसकी जगह दूसरा विकल्प थोड़ा ठीक है यद्य असत्य है आवश्यकता होने पर मांग लूंगा तीसरा मांगने की आवश्यकता अनुभव करूंगा तो आपको अवश्य कह दूंगा वाक्य पे ध्यान देना एक तो है आवश्यकता हुई धन की आवश्यकता हुई तो मांग लूंगा एक क्या मांगने की आवश्यकता अनुभव हुई तो मांग लूंगा मुझे अभी आवश्यकता नहीं लग रही कि मैं मांग लू उनसे मेरे को धन की आवश्यकता तो है ध्यान देना लेकिन मांगने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है क्यों क्योंकि घर वालों के पास वैसे ही पैसा काम वो भी जैसे तैसे काम चला रहे अब इसमें कोई असत्य हुआ क्या मेरे को मांगने की आवश्यकता होगी तो मैं आवश्यकता प्रतीत हुई मांगने की आवश्यकता प्रतीत हुई तो अवश्य मांग लूंगा अब उनको पूरा संतोष हो जाएगा कि हां होगा ये मांग लेगा और हमने असत्य भी नहीं बोला यद्यपि वाक्य रचना ऐसी है कि सामने वाला हर व्यक्ति नहीं समझेगा कि क्या बोल रहा है और क्यों इस वाक्य को बोल रहा है सब नहीं समझेंगे कुछ उन दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ समझेंगे एक तो आवश्यकता हुई तो मांग लूंगा एक मांगने की आवश्यकता हुई तो अवश्य बता दूंगा हर व्यक्ति अंतर नहीं समझेगा अंतर है एक में असत्य है एक में असत्य नहीं है अधिकतर लोग जो सामान्य भाषा को समझते हैं इतनी सूक्ष्मता से वाक्य रचना को और अर्थ को नहीं पकड़ते वो इसको लगभग एक जैसा लेंगे और वो चला लेते क्योंकि सामान्य व्यक्ति पूरे वाक्य का एक भाव सा जल्दी से ले लेता है वो ऐसी वाक्य की विश्लेषण नहीं करता शब्द को कहा आगे पीछे कहा गया किस पे जोड़ दिया जो बुद्धिमान होगा या जो इस पर ध्यान देता है वो तो समझेगा कि वाक्य ऐसा बोला जा रहा है इसका ये अर्थ है क्यों व्यक्ति इस वाक्य को बोल रहा है तो ऐसे स्थलों पर यह उपाय है कि हम प्रयास करें ऐसी वाक्य रचना का बोल करके कि हमारा असत्य भी ना हो और दूसरे को पीड़ा ना पहुंचे या हम जो चाहते हैं वो प्रयोजन भी पूरा हो जाए किन्हीं को इसमें पूछ रहे हैं कुछ आगे का परीक्षा समय दोस्तों से बचने हेतु कहना कि मुझे कुछ नहीं आता है ऐसा प्राय होता है <laughs> इसको थोड़ा सा और समझे भाव ये होगा उतना स्पष्ट नहीं लेकिन भाव वही होगा कि यदि हमने ये कह दिया मेरे को ये पता है ये सवाल पता है इसका उत्तर पता है तो साथी क्या करेगा मेरे को भी पता था। अब वो बताना नहीं चाहता है क्यों नहीं बताना चाहता है उसके फिर अलग अलग कारण हो सकते हैं पर वो बताना नहीं चाहता है और उसको कह दिया कि मुझे कुछ नहीं आता या ये नहीं आता तो ये असत्य है क्योंकि वो जानता तो है आता तो है वो प्रश्न लेकिन बोल देता है छोट तो है ये ऐसे में क्या करेंगे वो अभी आगे विचार करते हैं पहले ये सोचते हैं कि ये क्यों नहीं बताना चाहता क्यों नहीं बताना चाहता बताओ आप में से कोई बताता ना शिक्षकों में से क्यों नहीं बताना चाहता वो व्यक्ति देखो हाथ खड़ा करके और जब संकेत हो वही हाँ बोलिए एक बात इस प्रश्न का उत्तर मैंने मेहनत करके लिया कहीं ये पुस्तक देखी कहीं वहां लेने गया होगा कहीं पुस्तकालय में देखा होगा एकदम नहीं मिला होगा तो मेहनत करके लिया समय लगा इतना और दूसरे को मैं बताऊंगा तो उसको तो यू क्यों मिल जाएगा इतनी मेहनत से मैंने लिया और उसको दूंगा तो, तो इसमें हानि क्या है इसकी बताने में ठीक है मेरे को मेहनत से मिला उसको तो आसानी से मिल गया तो इससे उसका लाभ हुआ मेरे को क्या नहीं हुई मैं क्यों नहीं बताना चाहता हूं आप बताइए हाँ तो तो तो तो तो तो तो ये परीक्षा में बैठे तब की बात है ये प्रश्न अच्छा चलो मैं उस पर भी विचार कर लेंगे चलो अभी ये परीक्षा के बाहर वैसे जो परीक्षा के दिन चल रहे हैं तो ये परीक्षा समय इन्होंने लिखा था परीक्षा समय मैं मैंने सोचा कि परीक्षा के दिन है अभी पन्द्रह बीस दिन है पांच दिन है परीक्षा के दिन चल रहे हैं सुबह सुबह उसने पूछा अभी परीक्षा देने जा रहे हैं और बोले उस प्रश्न का उत्तर मेरे को बता दू चलो परीक्षा कक्ष वाला जो परीक्षा चल रही है उस समय इस पर और विचार कर लेंगे पहले अभी जो उठा लिया है विषय उसको देखते हैं तो क्यों नहीं बताना चाहता है वो आपने जो परीक्षा कक्ष की दृष्टि से उत्तर नहीं दिया है हैं? आपने कक्ष की दृष्टि से दिया नहीं देखो तो कक्ष की दृष्टि से हो तो हम तो सीधा है कि भाई ये परीक्षा कक्ष है मैं ये तो बता नहीं सकता दोनों ही बातें कि आपके लिए भी उचित नहीं है मेरे लिए भी उचित नहीं है और परीक्षक देखेगा तो मेरे को भी पकड़ सकता है और मेरे को भी बाहर कर सकता है मेरा साल खराब हो सकता है मेरे, मेरे पर प्रतिबंध भी लग सकता है आगे के लिए तो ये तो यहाँ तो बहुत सरल है कहना तो बोले मेरे को लिखना है देखो मेरे को क्षमा करो मैं इस समय नहीं कर सकती वहां तो हम फिर भी कह सकते हैं वहां कुछ नहीं आता ये कह भी दिया तो दूसरा मान, मान लेगा क्या वो तो हम लिखे जा रहे हैं उसमें मान लेगा क्या कि ये कह रहा है कुछ भी नहीं आता इसे और उल्टा दुष्प्रभाव आएगा कि ये लिख तो रहा है मेरे को नहीं बताना चाह रहा है झूठ और बोल रहा है इस स्थिति के बजाय तो हम सीधे मना कर सकते हैं कि भाई इस समय परीक्षा के समय बताना ठीक नहीं है परीक्षा के समय बताना ठीक नहीं है बस और फिर भी कोई बुरा मानता है तो मानता है वो उसका दोष है ऐसे में दूसरे को दुख होता है इसके कारण हम नहीं है हम हिंसा नहीं कर रहे हैं हमारे किसी व्यवहार से दूसरे को दुख होता हो तो, तो उससे हमारी हिंसा हो गई पाप हो गया ऐसा स... हमेशा नहीं होता है जैसा ये उदाहरण है हमारे मना करने से दूसरे को दुख हुआ है तो उसका कारण वो है हम निमित्त बन रहे हैं, लेकिन हम उसको दुख नहीं दे रहे हैं हम उसको दुख नहीं दे रहे ने मना किया हमारे निमित्त से वो दुखी हो रहा है वो अपने कारण से दुखी हो रहा है उस दुख का कारण उसका अपना है अपनी अविद्या है अपनी तैयारी ना करना है वो खुद तो डूबी रहा है दूसरे को और डुबाना चाह रहा है पानी में एक व्यक्ति डूब रहा हो और पकड़ के दूसरे को भी डुबाना चाह रहा हो तो आप क्या करेंगे वहां पर छुड़वाएंगे ना क्या वहां ये दया और वो सब ये विचार ला, लाएंगे मन के अंदर इसको देखो चढ़ कर रहा है। उस समय ये नहीं देखा जाता दूसरा यदि अन्यायपूर्वक हमारे साथ व्यवहार कर रहा है तो हम उसको रोक सकते हैं और उससे यदि उसे दुख होता है तो इसमें हम कारण नहीं है हमारे कारण से वो दुखी नहीं हो हम उत्तरदायी नहीं है उसके दुख के तो परीक्षा कक्ष में यदि कोई दूसरा पूछ रहा है और हम कहते हैं इससे मैं पूछना ठीक नहीं है मेरे को अपना प्रश्न पत्र करने दो तो उसको दुख होता है उसमें हम कारण नहीं हम सीधे कह सकते हैं और ऐसे में वो मित्रता तोड़ता है तो तोड़े वो उसकी बात है वो गलत कर रहा है हमने गलत नहीं किया कुछ ठीक है परीक्षा कक्ष का तो उत्तर हो गया अब मैं परीक्षा के पहले वाली बात कर रहा हूं जो शुरू में उठाया था परीक्षा के दिन चल रहे हैं तैयारी चल रही है आप लोग क्या समझ रहे थे पहले, परिक... पहले वाला या परीक्षा के अंदर वाला पहले वाला ठीक है तो बहुत बार ऐसा होता है तब भी हम उनको कह सकते हैं यदि परीक्षा के बहुत पहले का समय हम कभी बता सकते हैं तो बता दें और परीक्षा का वो समय जब हमें भी तैयारी करनी है हमारे पास समय नहीं है हम किसको बताएंगे बताएंगे तो हम हमारी तैयारी छोट रही है तो कहेंगे भाई ये समय नहीं है पूछने का अब पहले कभी पूछते मैं बता देता तो नहीं जी थोड़ा सा है छोटा सा है थोड़ा सा है। तो ऐसे में कभी थोड़ा बहुत होता है तो बता भी देते हैं थोड़ा सा आप स्वयं देखो आप स्पष्ट मना कर सकते हैं अच्छा अब आप वाली बात को मैं पहले वाले प्रसंग में ले लू कि वो बताना नहीं चाहता इसलिए कि मैंने तो इतनी मेहनत से इसको तैयार किया है और इसको यूं ही आसानी से कैसे दे दूं तो मैंने प्रश्न किया था कि इससे उसको हानि क्या है परीक्षा के पहले का समय है बता सकते हैं समय भी है थोड़ा बता सकते हैं उसको समय की कमी नहीं है तो इससे क्या हानि है क्यों नहीं क्यों नहीं बताना चाहता शिक्षकों में से है, बताइये तो देश भी हो सकता है साथ में ये भावना कि इससे इसके भी अंक अधिक आ जाएंगे अंकों का भी तो रहता है ना प्रतिस्पर्धा इसलिए भी नहीं बताते बहुत सी चीजें छुपा के रखते हैं दूसरे को पता लग गया तो उसको अंक आ जाएंगे अपनी कक्षा की संचिका कॉपी नोट्स जो अपने खुद बनाते हैं पुस्तकालय में जा जा करके बोले वो टॉपिक ये सब्जेक्ट तो बोले तैयार कर लिया तो उन्हें मेरे को भी दे दिया उसने दस किताबें देख के पूछ के तैयार किया और वो बना बनाया लेगा तो वो तो बराबर हो गया उसने दूसरे प्रश्न अपने मेहनत करके तैयार किया और ये वाला भी ले गया तो प्रतिस्पर्धा में भी अनेक बार नहीं बताते हैं किंतु यदि वो दूसरा भी बताता है वो भी बता देता है ये भी बता देता है परस्पर पर एक दूसरे को बताते हैं तो चल जाता है ठीक है किंतु यदि हमें पता है कि भाई मैंने इसको बता भी दिया तो क्या होगा ठीक है वो वैसे ही कम मेहनत करता है थोड़ी एक दो चीज उसको पता भी लग गई तो क्या है मैं तो मेहनत करता ही हूँ बल्कि मैं उसको बता रहा हूँ इससे मेरा कुछ पुण्य ही बनेगा मेरे अंदर कुछ उदार भाव ही आएंगे उसके हित की कामना मैंने की है मैंने अपनी मेहनत से प्रश्न भी तैयार किया परीक्षा में अंक भी मेरे को आएंगे और पुण्य अलग कमा लिया बता करके हमें अवसर मिल गया ना ये तो बता करके पुण्य कमाने का तो आम के आम कुठलियों के भी था तो क्या हानि है हमारे को बताने में और साल का बाकी समय हो पहले हो तो, तो अच्छी तरह बता सकते हैं विद्या दाने ना न एक आवृत्ति हो जाएगी अपने आवृति ही हो जाएगी कई जने वैसे इसका प्रयोग भी करते हैं। एक परिचित व्यक्ति कहा करते थे कि मैं जिस भी पाठ को पढ़ता था फिर जाकर के दूसरों को बताया करता था पकड़ के दो चार लोगों को जो सवाल अत्याय समझा और उनको जाके आओ देखो तुम्हारे को मैं समझाता हूं वो भी खुश और देखो इसने समझा दिया यार हमारे को समझ में आ गया और बोले मेरे को फायदा ये मेरा को पक्का हो गया और मेरे को विश्वास भी हो गया कि मैं समझा भी सकता हूँ और स्पष्ट हो गया मेरे को आम के आम गुठलियों के तो ऐसे बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है बता सकते हैं मना करने की आवश्यकता नहीं है हाँ बताइए पूछिए अजमेर ने अपने तो करी लिए और ये भी पूछ के कर लिया तो उसके अधिक अंक आ गए ऐसी संभावना मान के चलते हैं और इनको कम आ गए तो बाद में चिढ़ाएगा इनको ऐसा कह रहे हैं अच्छा उसके चिढ़ाने से हमारे को क्या है दुख होता है मन को दुख होता है तो वो जो चिढ़ा रहा है वो उचित ढंग से चिढ़ा रहा है या गलत ढंग से चिड़ चिड़ा रहा है गलत ढंग से चिटा रहे ना अन्याय कर रहा है ना वो उसका दंड उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा ना परमात्मा की व्यवस्था से और अंदर गलत संस्कार भी डाल रहा है वो अपने मन को भी अपवित्र कर रहा है कभी साधना करने बैठेगा तो ये ही उसके लिए बहुत जबरदस्त कांटे बन करके खड़े रहेंगे वो बढ़ी नहीं पड़ेगा साधना में प्रगति में आध्यात्मिक प्रगति में काटे जबरदस्त रहेंगे उसको खूब चुभेंगे संस्कार उसके बहुत बाधा बनेंगे बाधक बनेंगे उसको उसका दंड मिलेगा और हमारे प्रति उसने अन्याय किया है हमारे को चिढ़ाया परेशान किया ठीक है हमारे को दुख हुआ तो उससे हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी ये तो छोटा सा चिढ़ाना है दुनिया में कैसे कैसे चिड़ाने वाले मिल सकते हैं परेशान करने वाले मिल सकते हैं आक्षेप लगाने वाले मिल सकते हैं सच्चे झूठे कैसे भी दयानंद को देखिएगा कम लगाए क्या लगाते हैं तो हमें बड़ा बनना है उसकी हमारी तैयारी चल रही है अब सहन शक्ति पैदा कर लेंगे और यदि हमारे साथ अन्याय भी हुआ है तो उसकी पूर्ति क्षतिपूर्ति परमात्मा करेगा घाटा तो गाय हमारे पॉ है हमारे को बताओ तो ने चिढ़ाया तो हमारे को क्या घाटा हुआ यदि हम परमात्मा को बीच में नहीं लाते हैं उसकी व्यवस्था को नहीं लाते हैं तब तो हमें दुख हुआ और हमें लगेगा घाटा हो गया ये मेरे को परेशान कर रहा है भाई तो उसको समझा दिया मत करो परेशान ठीक है बता दिया हो थोड़ा बहुत हो गया फिर भी वो कर रहा है तो कुछ तो मजाक में होता है चल जाता है अधिक हो तो इस तरह से हम अपने को संतुष्ट कर सकते हैं इन सब चीजों से हमारी परीक्षा कब होती है सरल रास्तों में या कठोर रास्तों में सरल रास्ते में तो सभी चलते हैं पहाड़ी पे चढ़ना हो फिसलना हो जटिल रास्ता हो वहीं तो पथिक की परीक्षा होती है कि ये कितनी कितना किसमें दाम है सामान्य में तो सभी चलते रहते हैं जब पहाड़ों पे जाते हैं तब पता लगता है कि किसका कितना दम है इसमें कितना दम है कितना चल सकता है कितना तेजी से कर सकता है कठोर चीजों में परीक्षा होती है जैसे सेना में परीक्षा लेते हैं कहा कठोर स्थितियों में सामान्य परीक्षा में तो कैसा भी चल लेते हैं हमारी परीक्षा होती है हम महान बनते हैं इससे तो ये सब अवसर हमें मिलता है इसको सकारात्मक रूप से लेके चल सके अब क्या दुख होगा ठीक है? आगे तीसरा सामाजिक व धार्मिक कार्यों में दान देने की बात मैं माता पिता से छुपाता हूं अब काम तो अच्छा है धार्मिक सामाजिक काम है लेकिन माता पिता से छुपाता हूं और झूठ भी बोलता हूं छुपाता भी हूं और झूठ भी बोलता हूं क्या यह ठीक है जहां तक छुपाने की बात है उनको पता ही नहीं लगा कि मैंने दान दिया धन मेरा है मैं स्वामी हूं कमाता हूं और उनको नहीं बताया माता पिता को बताने की यदि अनिवार्यता हो ऐसा हमारा परस्पर का अनुबंध हो तो ठीक है कि हमने नहीं बताया ये भी एक दोष बनेगा माता पिता ने कहा कि जब जब दे तब तक बताना और हमने कहा कि मैं जब जब दूंगा तब तक बताऊंगा और अब देने पे नहीं बता रहे हैं। इसको तो झूठ माना जाएगा लेकिन जैसा प्राय अभी होता है माता पिता को भी हम दे देते हैं उनका तो भी जीवन चल रहा है और जो धन हमारा कमाया हुआ है हमारा स्वयं का जिसमे हमारा अपना अधिकार है उसको देने की हमारी स्वतंत्रता है यदि माता पिता विशेष आग्रह करें कि मेरे को बताना ही पड़ेगा वो अन्यायपूर्वक हो सकता है माता पिता हैं लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं अपना कमा रहे हैं उनको हर चीज बतानी आवश्यक नहीं होती है नहीं भी बता सकते यह हमारा अधिकार भी है तो ऐसे में न बताना अपने आप में दोषप्रद नहीं होगा न ये झूठ कहलाएगा हाँ यदि हमने झूठ बोला माता पिता ने पूछा कि आप आपने वहां दिया और हमने कहा कि नहीं दिया अब ये झूठ हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए माता पिता को हम समझा सकते हैं भाई आपके लिए जो जो आवश्यकता है उसका जिम्मेदार मैं हूं आपकी पूर्ति में करूंगा पहले तो उनको ये आश्वासन रहे कि उनकी कोई हानि नहीं हो रही है इससे माता पिता क्यों मना करेंगे उन्हें लगता होगा कि इससे हमारी हानि होगी तो तो समझा सकते हैं अगर उतने पे भी वो नहीं मानते तो कुछ अपना स्पष्ट कथन भी कर सकते हैं कि ये जो मैं देता हूं ये मैं अपने भाग में से देता हूं मैं जो कमाता हूं घर परिवार की सब पूर्ति करके अपने भाग में से देता हूं और परोपकार के लिए देना चाहिए परोपकार के लिए कुछ ना कुछ धन निकालना चाहिए से मेरे को बहुत सुख मिलता है बहुत शांति मिलती है किसी जरूरतमंद की आवश्यकता पूर्ति होती है तो उसको लाभ मिलता है मेरे को पुण्य मिलता है हमारे शास्त्रों में भी लिखा है इत्यादि बातें उनको ध्यान देने की महिमा आदि बता सकते हैं झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है लेकिन माता पिता फिर भी गुस्सा होते हो मानते ही ना हो तो उनको स्पष्ट कह भी सकते हैं कि जी मैं इसमें कोई गलती नहीं देखता ये अच्छा है कोई गलती हो तो बताओ इसमें कोई अधर्म हो दोष हो तो आप बताओ मैं मानूंगा नहीं तो ये तो अच्छा कार्य है इसमें क्यों मना करते हैं और फिर भी और ज्यादा होता है तो कई बार मना स्पष्ट भी करते हैं उनको माता पिता को कि जी ये मेरा व्यक्तिगत विषय है कृपया इसमें आप कुछ भी हस्तक्षेप ना करें जो सामाजिक दायित्व तो है वो मैं करूंगा लेकिन ये व्यक्तिगत है उसमें मैं दूसरे का किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता कठोर वचन है तो माता पिता को लगेगा लेकिन कभी ऐसी स्थिति होती है तो कहना भी पड़ता है क्योंकि वो अन्यायपूर्वक मना कर रहे हैं अच्छे कार्य के लिए कहना होता है माता पिता भी है तो ये भारतीय संस्कृति नहीं है कि माता पिता की हर बात को माना जाए उचित बात को माना जाए माता पिता का सम्मान रहे लेकिन उचित बात को माना जाए ये भारतीय संस्कृति है किन्हीं को कुछ पूछना इसमें आप धर्म शिक्षकों के शिक्षक हैं विशेष रूप से धर्म शिक्षकों के लिए आप के अलग से करेंगे अगला साथी बीमार पड़ने से अधिक छुट्टियों पर रहने के कारण पढ़ाई में कमजोर रहा उसे उत्तीर्ण करवाने हेतु परीक्षा में नकल करवा दी इसका क्या प्रायश्चित किया जाए दोस्तों मान रहे मित्र का भला करने के लिए उसको नकल करवा दी कहने के गलत तो किया नियम का तो भंग किया क्या प्रायश्चित होना चाहिए प्रायश्चित उतना या वो होना चाहिए जिससे मन की खिन्नता उस दोष को करने वाली चली जाए एक मन में खिन्नता रहती है मैंने ये देखो दोष कर दिया दूसरे के ये अहित कर दिया इस नियम का भंग कर दिया जितना प्रायश्चित करने से दंड लेने से अपने मन की वो खिन्नता चली जाए उतना प्रायश्चित हमें करना चाहिए एक माफ मापदंड कई बार एक समय का भोजन छोड़ने से भी प्रायश्चित हो जाता है कभी एक दिन का कभी महीने भर कोई मिठाई नहीं खाऊंगा महीने भर एक समय भोजन करूंगा ऐसे बहुत सारे प्रायश्चित हो सकते हैं जितने करने से मन की खिन्नता समाप्त हो जाती है हमारी उतना प्रायश्चित एक कसौटी लेकिन इसके साथ एक दूसरी कसौटी भी जुड़ी है प्रायश्चित ऐसा कि मन में उस कर्म को करने की भावना क्षीण हो दोबारे आवृत्ति न हो मन की खिन्नता तो मिटा ली हमने वो तो कईयों को बिना प्रायश्चित के भी हो जाती है ठीक है खिन्नता है ही नहीं दूसरे के लिए अहित कर दिया कर दिया और कह नहीं प्रायश्चित करो तो थोड़ा सा कर दिया भी चलो एक घुट दूध कम पी दो दो, दो चम्मच चीनी लेता हूं तो डेढ़ चम्मच लूंगा ऐसा कुछ कर लिया छोटा मोटा और मन को संतुष्ट कर लिया पर पहला जो कसौटी है मन की संतुष्टि जो बिल्कुल ईमानदार है अपने प्रायश्चित के प्रति उनके लिए तो वो अकेले भी चल जाएगी क्योंकि वो दोबारा नहीं करेगा उसको वास्तव में खेद है कि मैंने गलत किया है वो दिखावे के लिए प्रायश्चित नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरी कसौटी मैं इसलिए बता रहा हूं कई बार उसमें भी हम स्वयं अपने साथ में गुलमाल कर देते हैं अपने ही मन में गड़बड़ कर देते हैं उसको ठीक समझ लेते हैं संतुष्ट हो जाते हैं अपने आप में तो दूसरी कसौटी क्या है कि वो दोष दोबारे ना हो उसकी न्यूनता हो तो प्रायश्चित वो उचित माना जा सकता है अब दोष करता जा रहा है प्रतिदिन तो तो वो प्रायश्चित भी ले रहा है होता है ऐसा गुरकुल में कई ब्रह्मचारियों को जैसे सुबह आप देरी से उठे तो प्रतराश नहीं लेंगे <laughs> अब वो दिन का काम ही बढ़ गया <laughs> उनको कहो कि आप उठे नहीं ये मैंने प्रायश्चित कर लिया था दंड ले लिया था भाई <laughs> ये दंड आपको दंड देने के लिए थोड़ना था <laughs> कई कईयोग को घी बंद कर देते हैं कि भाई घी नहीं बंदना नहीं लेना अभी तो यहाँ दंड व्यवस्था शुरू नहीं हुई है अजमेर में तो चूंकि पुराने हो गए इसलिए वो चलती रहती है तो आपको चीनी नहीं लेंगे या घी नहीं लेंगे दूध नहीं लेंगे प्रतराश नहीं लेंगे फल नहीं लेंगे ऐसे कुछ निर्धारित किए मैं भाई तो अजमेर आप देरी से पहुंचे तो मध्यान्ह में आप घी नहीं लेंगे ऐसे जो जो भी निर्धारित है ऐसा कुछ छोटा मोटा है अब वो उनको वो प्रायश्चित इतना सरल लगता है क्योंकि <laughs> रोज देर से यज्ञ में पहुंचेंगे या देर से उठेंगे या उपासना में नहीं जाएंगे जो भी है कुछ और कुछ करते रहेंगे तो ये प्रायश्चित प्रायश्चित नहीं कहलाता ये प्रायश्चित की कोटी में नहीं आता तो प्रायश्चित की दूसरी कसौटी क्या बताइए अगली पार वो दोष होना चाहिए पूरा समाप्त ना हो एकदम समाप्त नहीं होते हैं कई बार कुछ चीजें यदि बहुत तगड़ा प्रायश्चित है दृढ़ व्यक्ति है तब तो वो एक ही बार में छोड़ देगा दोष होने ही नहीं देगा लेकिन दोष प्रबल है लंबे काल से है धीरे तो धीरे उसमें लेकिन कमी अवश्य आनी चाहिए यदि उस प्रायश्चित से हमारे दोष में दोष की ओर करने की प्रवृत्ति में कुछ ना कुछ कमी आती है तो हम कह सकते हैं हाँ मेरे लिए ये प्रायश्चित है इस बार थोड़ा कम हुआ अगली बार फिर कुछ कम होगा फिर कम होगा और ऐसे करते करते वो प्रायश्चित हमारे लिए लागत है तो इसके लिए क्या प्रायश्चित करना चाहिए ये व्यक्ति व्यक्ति पे भिन्न भिन्न होता है कोई निश्चित प्रायश्चित नहीं होते सबके लिए अलग अलग होते हैं तो ये हमें स्वयं अपना निरीक्षण करना चाहिए कि मेरे लिए ये प्रायश्चित उचित है पर्याप्त है या नहीं क्योंकि सुधार हमें अपना करना है उत्तरदायी हम अपने प्रति हैं अपना प्रायश्चित हम स्वयं निर्धारित कर सकते हैं मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए अब इस घटना के थोड़ी सी विवेचना करते हैं कि साथी बीमार था छुट्टियों पर घर गया था पढ़ाई में कमजोर था उसको उत्तीर्ण करवाने के लिए परीक्षा में नकल करवा दी भावना क्या थी मित्र के प्रति हित की भावना थी या अहित की भावना थी हित की भावना थी तो हित की भावना से, तो से परोपकार होता है या अपकार होता है परापकार होता है हित की भावना से क्या होता है परोपकार जो हित की भावना से किया जाता है वो और जो हित की भावना से किया जाता है वो अपकार होता है ठीक है अब ये हित की भावना से किया गया केवल भावना से परोपकार होता है ऐसा नहीं हमने हित की भावना से जो किया उससे दूसरे का हित होता है या नहीं होता है? होवे या ना होवे वो अलग बात है उस पर भी निर्भर करता है लेकिन ऐसा कार्य हो जिसमें उसका हित हो रहा हो तो इसने अपना हित ही देखा उसका मित्र का हित ही देखा क्या हित देखा वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया उससे क्या होगा माता पिता की डांट नहीं लगेगी अगली कक्षा में चला जाएगा नौकरी में सहायता मिलेगी इत्यादि इत्यादि लेकिन साथी की कमजोरी तो रही गई ना साथी की जो कमजोरी थी उसको उत्तीर्ण तो करवा दिया लेकिन उसकी कमजोरी तो दूर नहीं हुई अन्याय पूर्वक हमने उसको सहयोग प्रदान किया हम चाहते तो परीक्षा के पहले कुछ करना चाह कर सकते लेकिन परीक्षा में ये करना ये अनुचित है क्योंकि ऐसा करके दूसरों का भी अहित होता है दूसरे जी जो नौकरी लग सकते थे वो नहीं लगेंगे ये इसके ज्यादा अंक आएंगे अथवा उस पे ये संस्कार पड़ेगा कि भले ही मेरे को कम आता हो अभी तो बीमार पड़ा अगली बार आराम करके वो कमजोर रह रहा हो फिर कहेगा मेरी परीक्षा उत्तीर्ण करवा दो नकल करेगा पे गलत संस्कार पड़ेगा जो कि हम मित्र की हानि कर रहे हैं पूर्वक कर रहे हैं हमारे को भी पाप लगेगा तो यह हित की भावना नहीं है और ना इसमें कोई हित होता है हित की भावना कह सकते हो आप लेकिन यह अविद्या हित की भावना है यह सोची समझी हित की भावना नहीं है इसमें अविद्या है इसमें मूर्खता है अविवेक है जो हित नहीं है उसको हमने हित समझ लिया और हम उसको कर तो ऐसी स्थितियों से हमें बचना चाहिए वास्तविक मित्र वो होता है जो मित्र की ठीक हित उसकी ठीक ठीक वास्तविकता को करता है उसके उचित हित को साधता है उन्नत बनाता है इस तरह के तरीके हित कोटि में नहीं आते हैं। इस तरह के और बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं सरकारी अधिकारी है ये मेरे गांव का है ये मेरे रिश्तेदार है इसको नौकरी पे रख लिया इसकी भावना से क्या ऐसे ही अपने अपने लोगों को रख लिया दूसरे अधिकारी ने अपने में लोगों को रख लिया, इसमें इस प्रक्रिया में किसी अन्यों के साथ अन्याय हुआ होगा अवश्य होगा जो पात्र हैं वो रह जाएंगे हम सोच रहे हैं हमने हित किया किसी का लेकिन हमने अन्याय किया दूसरों का हक छीना ये हमने बड़ा पाप किया इसलिए हित केवल ऐसे नहीं होता है कि दो के बीच में हमार हमने जो दूसरे का हित किया है उससे अन्य किसी का अहित तो नहीं हो रहा है दूसरे का अवसर तो नहीं छीना है ये भी तो देखा जाएगा जिस पद पर जिस अधिकारी है जो कर्तव्य है उसका पूरा पालन हुआ या नहीं हुआ जिसके लिए वेतन मिल रहा है उसको पूरा किया या नहीं किया इस सारे के सारे दोष माने जाएंगे इसे केवल हित तात्कालिक छोटा सा हित देख करके करें तो रिश्वत देने वाले भी कह सकते हैं कि मैं इनका हित कर रहा हूं रिश्वत लेने वाला भी कह रहा है मैं इनका हित कर रहा हूं करते ही हैं दोनों हित करते हैं नहीं हित ही तो करते हैं दोनों एक दूसरे का सीमा पे सैनिक है वो आतंकवादी आ रहे हैं या नशीली दवाओं वाले आ रहे हैं उनका हित कर दिया और उसने इस सैनिक का हित कर दिया चौकीदार का परस्पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं ये हित हित नहीं कहलाता जिस हित में समाज राष्ट्र की हानि हो रही है ये हित हित नहीं कहलाता है ये परोपकार नहीं कहलाता है ये नियम विरुद्ध है ये गलत है तो यही बात परीक्षा में बताने वाली भी है इसको हित समझा जाए इन्हीं को कुछ पूछना है इसमें तो ये विषय तो यहीं समाप्त करते हैं